गीता तत्व चिंतन देही का स्वरूप द्वंद्वों की अनित्यता इन दो श्लोकों में भगवान अपरिहार्य को सहने का उपदेश देते हैं जब तक देह बनी हुई है तब तक इंद्रियों का अपने विषयों से सहयोग होता ही रहेगा इसे कोई रोक नहीं सकता आँखें हैं तो देखेंगे ही कान हैं तो सुनेंगे ही नाक है तो गंध लेगी ही रसना है तो स्वाद ग्रहण करेगी ही त्विंद्रिय है तो स्पर्श करेगी ही मात्रा का एक अर्थ इंद्रियां लिया जाता है और दूसरा अर्थ प्रकृति मैटर मात्रा और मैटर शब्दों का ध्वनि साम्य दर्शनी है श्री शंकराचार्य के अनुसार आभि इति शब्दादय स्रोत्रादिनी इंद्रियाणी जिनसे शब्दादि विषयों को जाना जाए वे स्रोत्र आदि इंद्रियाँ मात्रा कहलाती हैं स्पर्श से तात्पर्य है इन इंद्रियों का अपने विषयों से संयोग तो ये इंद्रियाँ और विषयों से उनके संयोग शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों को उत्पन्न उपजाते हैं ये द्वंद्व संयोगज हैं इंद्रियों और विषयों के संयोग से ये अस्तित्व में आते हैं तथा इंद्रियों का विषयों से वियोग होने पर इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है अतः ये द्वंद्व आगमा पाई हैं आते हैं और जाते हैं और चूंकि ये द्वंद उपजते हैं और नष्ट होते हैं इसलिए अनित्य है कोई सुख नित्य नहीं कोई दुख नित्य नहीं इंद्रिय और उनके विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाली सारी संवेदनाएं इसी प्रकार क्षणिक होती हैं अतएव मनुष्य को ऐसा विचार कर इन द्वंद्वों को सहने का अभ्यास करना चाहिए द्वंद्वों को सह लो यहाँ पर शीत उष्ण और सुख दुख ये दो द्वंद लिए गए हैं सुख दुख ऐसे द्वंद हैं जिनकी संवेदनात्मक अनुभूति में कभी परिवर्तन या व्यभिचार नहीं होता ये निश्चय निश्चित रूप है अर्थात सुख की अनुभूति में या दुख की अनुभूति में कभी फेरफाड़ या रद्दो बदल नहीं होता जबकि शीत उष्ण की संवेदना में व्यभिचार होता है क्या मतलब यही कि शीत गर्मी के दिनों में तो सुख रूप होता है पर ठंड के दिनों में दुख रूप उसी प्रकार उष्ण ठंड के दिनों में सुख रूप होता है पर गर्मियों में दुख रूप एक वस्तु कभी दुख रूप होती है तो कभी सुख रूप इसको उसके धर्म का व्यविचार या परिवर्तन कहते हैं फिर वही एक वस्तु एक ही समय एक के लिए सुखरूप होती है तो दूसरे के लिए दुख रूप शीत उष्ण त्विंद्री के द्वंद्व हैं ये उपलक्षण है यानी ऐसा ही हमें अन्य इंद्रियों से उपजने वाले द्वंदों के बारे में समझना चाहिए इस क्षण जलेबी मुझे प्रिय है और मैं चाव से उसे खाता हूँ रसना का यह स्वाद सुख रूप है पर जब खाते खाते पेट भर गया तो अब मैं जलेबी की ओर ताक भी नहीं सकता एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में डालने पर उपकाई आती है रसना का यह स्वाद दुख रूप है फिर वही जलेबी एक व्यक्ति के खाली पेट के लिए अमृत रूप है तो दूसरे व्यक्ति के भरे पेट के लिए विष्णु इस प्रकार इन सभी द्वंद्वों का पर्यवसान सुख या दुख में होता है इसके प्रतिकार का एकमात्र उपाय है सहनशीलता हम बाहर की परिस्थितियों को अपने अनुकूल नहीं बना सकते इसलिए उचित यह है कि हम अपने ही भीतर परिवर्तन लाएं, जो बाहर प्रतिकूलताएं देखकर कर उन्हें सुधारने के लिए जाता है वह असफल होता है और इसलिए दुख का भागी होता है हमें इन प्रतिकूलताओं को सहने का अभ्यास करना चाहिए इसी को भगवान तुतिक्षा की संज्ञा देते हैं श्री रामकृष्ण देव अपनी सहज सरल भाषा में कहते हैं देखो स के तीन भेद हैं शा, शा और शा। जानते हो इसका क्या तात्पर्य है तात्पर्य है स स स यानी सहो सहो सहो। श्री मां शारदा देवी भी यही कहती हैं जो सय जो सहता है वह रहता है अत द्वंद्व से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है उनको सह लेना भय ही मृत्यु भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे नरश्रेष्ठ तुम स्वजनों के वियोग की कल्पना से जो दुखित हो रहे हो वह उचित नहीं जब वियोग का समय आएगा तो उसे अनिवार्य मानकर सह लेना जो इस प्रकार सुख दुख द्वंद्वों का विचार करता हुआ उनमें समान रहता है और उनमें पीड़ित नहीं होता वह धीर बन जाता है और फल स्वरूप अमरता का अधिकारी होता है अमरता से तात्पर्य है भय से मुक्ति भय ही मृत्यु है हम जीवन में सतत डरते हैं परिस्थितियां हमें डराती रहती हैं जो परिस्थितियों से डरता है उनके दबाव में आ जाता है वह जीवन में सदैव मृत्यु को ही देखता है लड़के को रोग हो गया मानो हम मर गए व्यापार में पैसा डूब गया मानो हम मर गए परंतु जो परिस्थितियों के दबाव को हटा देता है वह अभय का अमरता का अधिकारी हो जाता है परिस्थितियों का आत्मविश्वास पर हावी होना मृत्यु है और आत्मविश्वास का परिस्थितियों पर हावी होना अमरता है